ज्ञान की परामिष्ठा इसका मुझे प्राप्त होती है। श्लोक में पूरे पक्षी की संसा जिस विषय पर ज्ञान होता है वो ज्ञान सदाकार तो आकार आकार होता है आत्मा विषय नहीं होता है और आत्मा में कोई आकार नहीं तो आत्मा विषय पर ज्ञान ही कैसे होता इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा बुद्ध आत्मा ने निर्मलत्व सूक्ष्मत्व धर्म है उसके समान बुद्धि में भी है इसलिए बुद्धि के साथ साथ आत्मा का साधात्म अभ्यास होकर कि आत्मा में चैतन्य है वो चैतन्य आधार बुद्ध से बुद्धि में लिखता है चीधाभा विषय बुद्धि से व्याप्त मन सिदाभा विशिष्ट मनु से व्याप्त इंद्रिय चीधाभा विषिता इंद्रिय से व्याप्त देह ऐसा होता है इसलिए देह को भी कोई कोई लोग चेतन मनाने देते हैं है तो नहीं चैतन आवाज दिखता चैतन होती कोई मानव का आत्मा मानते सर्वत्र चैतन्य आभास आत्म, का आत्म भ्रांति कारण बुद्धि से लेकर देह तब है आत्म भ्रांति का कारण क्या है आत्मचैतन आभा बुद्धि में देह में मन इंद्रियों में इंद्रियो में आत्मचैतन्य का आभाष आत्म था आत्मचैतन्य का आभास आत्म तो आत्म है आभाषकता ही आत्मभ्रांति का कारण है आत्मज्ञान से लौकिक परीक्षा का प्रसिद्ध स्वादेव क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा था आत्मज्ञान ही अप्रसिद्ध तो आत्मज्ञान प्रसिद्ध है लौकिक परीक्षा प्रसिद्ध स्वाद लोक भी देह कोई आत्म मानते कोई इंद्रियो का आत्मा मानते कोई मन को कोई बुद्धित्व तो आत्मज्ञान अप्रसिद्ध नहीं लोक में भी आत्मज्ञान देहादि को आत्मा मानते अ परीक्षा साथ विचार करने वाले कोई इंद्रियों को, कोई मन को कोई बुद्धि को आत्मा कहते हैं ये प्रसिद्धवादेव विधि विषयत्व परिश्रम परास्तम विधि के विषय है ज्ञान वो परास्त विधि का विषय नहीं ज्ञान, ज्ञान में विधि नहीं है आत्म विषय में ज्ञान न विधातव्य आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान में विधि नहीं है आत्मा बारे द्रष्टव्य क्रोतव्य इसी वाक्य में द्रष्टव्य जो कहा है ज्ञान का विधान नहीं दृष्ट अर् योग्य अनुवाद करके उसका साधन का विधान है श्रवर्ण मनन निर्ध्या साधन का विधान है ज्ञान में विधि नहीं लोक में भी सुनो देखो ऐसा जो कहा जाता है वो ज्ञान में विधि नहीं है विधि वही होती है जहाँ कर्तुम, अकर्तुम अन्यथा करतुम सब चुनौती जीव जो कर सकता है नहीं कर सकता है तो विधान होगा क्रिया में विधि है ज्ञान में जब इंद्रियों के साथ विषय का सन्निकष हो गया कोई जीव स्वतंत्र नहीं कि ज्ञान होगा नहीं होगा अन्यथा ज्ञान दुर्गंध के साथ ज्ञानेन्द्रिय का संबंध हो जाता है इच्छा नहीं होने पर भी ग्रहण करना पड़ता है नहीं कि दुर्गंध कोई सुगंध ग्रहण कर लेगा इच्छा तो नहीं करेगा और स्वास्थ्य को रोक देगा क्योंकि ज्ञानेन्द्रिया के साथ संबंध हो गया स्वास्थ्य चलता है तो गंध ग्रहण होगा ही उसमें ज्ञान में स्वतंत्र नहीं वस्तुतंत्र भविष्य ज्ञान कर्तृत तंत्र ज्ञान है प्रमाण वस्तु के अधीन जो प्रमाण वस्तु के अधीन उसमें विधि नहीं होती कर्तृक्रिया आदि विधि है ज्ञान विधान करने का नहीं आत्म विषय ज्ञान नीचे नहीं ज्ञान से विधेयक प्रभावी किम कर्तव्य द्रष्टव्या यदि ज्ञान विधेयन नहीं तो आत्मा बारे द्रष्टव्य द्रष्टव्या तद भी जिज्ञास को इन वाक्यों के द्वारा क्या करना है ऐसा शंका करके कहते तो कि तो प्रश्न है किन, ही? किन ही उसका उत्तर नाम रूपादि अनात्मा अध्यारोपण निवृत्ति रेव कार्यात्म चैतन्य विज्ञान नाम रूपादि अनात्मा अध्यारोपण नाम रूपादि अनात्मा है नाम शब्द रूप आदि देहादि जितने अनात्मा है उनका जो आरोपण होता है आत्मा के साथ मैं मनुष्य हूँ देह के साथ आत्मा का इंद्र आदि के वह आत्मा का अध्यारोपण रह आत्मा में अध्यारोपण होता है आरोप के निवृत्ति रेव कार्य आरोप निवृत्ति करनी है न आत्मचैतन है विज्ञानम आत्मचैतन्य का विज्ञानम न कर्तव्य ऐसे कुछ करने का नहीं अहम ऐसे ज्ञान को है वह आत्मा के साथ अभिध्या तो देहादि संघात को मिला करके ज्ञान है अनात्मा का निराकरण करते जाए जो शेष रहेगा वह आत्मा ज्ञान हो जाएगा आत्मज्ञान सेधेयते अर्थश्द हेतु विवरण आत्मज्ञान विधेयन अभीअभि अतच आत्म विषय ज्ञान ना अर्थ हेतु अस्मत कारण जो हेतुदे प्रागूक अर्थशब्द से कहा गया हेतु हेतु का विवरण करते इस कारण से कारण क्या है अविद्यापारे विचित आत्मा गृहमाणे ज्ञा शुद्धस्वरूप से नहीं अविद्या तो सर्व अवद्याधारोपितशिष्टया गृहमाण देह विशिष्ट आत्मा गृहमा इंद्रि विशिष्ट श विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट अविद्या से सर्व देह भी, भी, भी, भी तो सर्व देह से लेकर लेखर्क बुद्धिस्थितने तो अविद्याध्यातापदार्था देहाकार नकार इंद्रिया गृहमाण है विशिष्ट आत्मा गृहमाण है सब ज्ञान है आत्मा का देह विशिष्व इंद्रिय विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट विशिष्ट में गृहमान होता है आत्मा का ज्ञान है इसलिए आत्म ज्ञान में बुद्धि करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि विशिष्टत्व गृहमाण है केवल अनात्मा का जो अध्यारोपण है उसकी निवेशी है टीका देह इंद्रिय मनोबुद्धि उपलभ्य मान ही सह चैतन्य नान्यता तेषा मुखलम्बो जड़ विज्ञानवादी इतने विज्ञानवाद्रांति प्रमाण देबुद्धिव्यक्त मन बुद्धि देह इंद्रिय मन बुद्धि अज्ञान ज्ञान उनसे ये स उपलब्ध होते देह इंद्रिय मन बुद्धि उपलभ्यम उपलब्धि विषय उपलभ्यम उपलब्ध उपलब्ध जो देपल आदि उनके सह चैत्य उपलभ्य चैत्य उपलब्ध होता ना केवल चैतन्य नहीं इनके साथ उपलब्ध होता है तेसाम उपलम्भ हो ना, नान्यता सा तेसाम उपलम्भ चैतन्य के उपलब्धि के बिना केवल देह इंद्र मनोबुद्धि का उपलम्ब नहीं होगा वो जड़ जड़ से उनका प्रकाश कैसे होगा चैतन्य के साथ ही उनका उपलम्ब होता है इस विज्ञानवादी भ्रांति इसलिए इसमें प्रमाण देते हैं देह है इंद्रिया मनोबुद्धि आदि का जो उपलब्ध होता है चैतन्य के साथ चैतन्य के बिना उनका उप, उपलम्ब नहीं होगा सह उपलम्ब होने से उससे भिन्न चैतन्य नहीं जानते है बुद्धि कोई चैतन्य चेतना ज्ञान आत्मा कह देते सह उपलम्ब नियम एक साथ उपलम्ब होते हैं उसमें बुद्धि और ज्ञान आत्मा कोई अलग नहीं है जैसे विषय और ज्ञान ज्ञान और विषय कभी ज्ञान के बिना विषय उपलम्ब नहीं होता है साहुफलम नियम अभेद नीलो नीला और उसकी बुद्धि विषय और बुद्धि में अभेद है क्योंकि बुद्धि के बिना नील की उपलब्धि नहीं होती इसलिए बुद्धि से अर्थ भिन्न नहीं है भी ज्ञानवादी कहते जितने विषय है और ज्ञान से अलग नहीं क्यूँकी साहुफलम्भ नियम एक साथ ही कहीं ज्ञान के बिना अर्थ दिखता नहीं इसलिए अभेद नीलत हो उसका ज्ञान अभेद है ऐसे भी ज्ञानवादी कहते की भ्रांति होती कारण क्या स्वउपलम्ब ठीक इसी प्रकार चैतन्य के साथ ही देहादि के उपलम्ब होने से कोई देह को चैतन्य मानता है कोई इंद्र को कोई बुद्धि को कोई मन को, कोई अज्ञान को मानते ये भ्रांति का प्रमाण कहते हैं। विज्ञान भ्रांति को प्रमाण करते है तेषा अन्य उपलम्बन देहादियों का उपलम्ब अन्यथा नहीं चैतन्य के साथ ही होता है अतएव भाष्य में अतएव ही विज्ञानवादीन बौद्ध विज्ञान व्यतिरेक वक्त नापन्ना विज्ञानवादीबौद्ध योगाचार मते सुमत विवर्त कि बुद्धि विज्ञानवादीचारते कृत ज्ञान व्यतिरेक वक्त ना ज्ञान सत्तः घटपटाद बाहर हैयी नहीं वो ज्ञान ही तदा दिखता है जब घट दिखता है घट ज्ञान समयी एक होने से ज्ञान से अलग घट है प्रतिपन्न है कारण वो ज्ञान के साथ ही घट उपलब्ध होने से उससे अतिरिक्त घट अलग नहीं होती ज्ञायते जितने ज्ञ पटादी है जो ज्ञाय गृह से ग्रहण होता है ज्ञान व्याप्त में व्यक्त सम्बद्ध होकर उसके बिना घट ग्रहण नहीं होता है तेनालीरित नास्ते वस्तु वो तो ज्ञान से अतिरिक्त घटादी वस्तु तो है ही नहीं अब उसमें दृष्टान्त रहते सम्मतम ही स्वप्न भी ज्ञान अतिरिक्त नती और सपने में हाथी आदि दिखते और ज्ञान के अतिरिक्त नहीं केवल दिखते ज्ञान होता है सपने में हाथी व्याघ्र पर्वत नदी आकाश आदि का ज्ञान होता है प्रकोष्ठ के अंदर वो वस्तु तो नहीं है किंतु ज्ञान होता है ज्ञान से अतिरिक्त तो वस्तु है ही नहीं जिससे सपन में ऐसे जागृत तो काल में भी ज्ञान से अतिरिक्त तो कोई वस्तु है ही नहीं यदि भ्राम्यंति भ्रांति होती अर्थात सह के कारण घटपट विषय ज्ञान व्याप्त होकर के ही ग्रहण होता है विषय का ग्रहण होता है केवल नहीं ज्ञान के बिना नहीं केवल विषय इसलिए ज्ञान शत्रुता घटपट नहीं इनकी भ्रांति होती ज्ञानी वस्तुअरम इतिहास है ज्ञान से ज्ञान ज्ञान भी गये है घाटो जैसे गये है इसे ज्ञान भी गये है ज्ञान जब गेय हो गया उसको जानने वाला कोई अलग मानना पड़ेगा ज्ञान स्वयं गेय हो गया तो ज्ञाता कोई अलग हो जाएगा ज्ञान से अलग तो बौद्ध लोग को कहते ज्ञान से घटोपटादी भिन्न नहीं और ज्ञान से आत्मा भी भिन्न नहीं मानते उनके ऊपर कहा होते ज्ञान जब गिय हो गया तो ज्ञान की ज्ञानता कोई अलग मानना पड़ेगा वही आत्मा सिद्ध हो जाएगा जेम वस्तुंत्र ऐसा संकाहन हमसे कहते हैं प्रमाणांतर निरपेक्षता स्वसंविदित्वन है ना वो कहते है ज्ञान स्व संविदित है अन्य कोई ज्ञाता नहीं ज्ञान को जानने वाला बौद्ध लोग कहते हैं ज्ञान भी अपने द्वारा विदित ज्ञात होता है ज्ञान स्वयं ग्राह्य ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञान का विषय ज्ञ भी होता है वही ग्राहक भी एक ज्ञान अपने आप को ग्रहण करता है स्वसंविदिता ऐसे मानते हैं स्विद्य प्रमाणांतर निरपेक्षता अन्य प्रमाणिक अपेक्षा नहीं ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अन्य प्रमाणी की आवश्यकता नहीं क्योंकि स्वसंविदिता तो अभ्युपगम तो तो है ज्ञान स्वसंविदिता ये मानते हैं स्व के द्वारा विदित्व होता है वेदांत रूप ज्ञान को स्वप्रकाश स्वयं प्रकाश कहते हैं स्वयं प्रकाश का नहीं स्वयं अपने को प्रकाश करता ही ऐसा नहीं स्वयं अपने को करता तो प्रकाश करता नहीं आदित्य हो स्वयं प्रकाश दे, तो आदित्य में प्रकाशक और प्रकाश ऐसा नहीं आदित्य प्रकाश है के अर्थ आदित्य प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता घटपटादि वस्तु प्रकाश के लिए अन्य प्रद्वीपादि प्रकाश की अपेक्षा करते हैं सूर्य प्रकाशांतर निरपेक्ष होकर के स्वयं प्रकाश माने इस प्रकार हित का अर्थ क्या प्रकाशांतर निरपेक्ष ने अन्य प्रकाश के निरपेक्ष होकर के स्वयं प्रकाश मानते स्वयं प्रकाश माने अन्य प्रमाण की प्रकाश की अपेक्षा नहीं करके स्वयं प्रकाश माने बल्कि अन्यों को प्रकाश करते स्वयं प्रकाश के लिए अपने प्रकाश के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं ये स्वयं प्रकाश उसको उनको भ्रांति होगी ज्ञान को प्रकाश करने वाले कोई नहीं अर्थात ज्ञान अपने को प्रकाश करता है ज्ञान स्वयं प्रकाश्य ज्ञान स्वयं प्रकाश एक ही मे एक कर्मचार ये विरुद्ध है कर्म भिन्न होता है कर्ता भिन्न होता है चैत्र ग्राम ग चैत्र चैत्र ग्छति अथवा ग्रा ग्राम होता कर्तृत्व कर्म तो एक क्रिया में एक काल में भिन्न काल में वर्षता है भिन्न काल में कर्ता कर्म हो जाएगा चैत्र मैत्रो पश्य मैत्र पश्य हो गया मैत्र मैत्र गति चैत्र मैत्र पश्य गमण्यक्रिया कर्ता मैत्र और दर्शन क्रिया का कर्म मित्र ये भी है भिन्न क्रिया का कर्ता अन्य क्रिया का कर्म होता है अतः भिन्न काल में एक काल में कर्म है, एक काल में कर्ता है चैत्र दक्ष्यति और दूसरे में चैत्र पश्यती अन्य कोई काल में चैत्र पश्यति चैत्र पश्यति चैत्र पश्यति चैत्र देखता है और अन्य काल में मैत्र चैत्र पश्यति चैत्र को देखता है तो अन्य काल में कालांतर में अथवा क्रियांतर हो तो कर्ता कर्म तो हो सकता है एक क्रिया एक काल में एक क्रिया का एक काल में कर्ता भी हो कर्म भी हो ऐसा नहीं होता है कि बहुत मानते हैं ज्ञान में कर्मत्व और कर्तृत्व विरुद्ध है जिसका खंडन करते वेदांति वो कहते ज्ञान स्व संविदित मानते हैं अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, नहीं तो है ज्ञान ज्ञपगमन उपगमने न अतिरिक्त प्रमाण निरपेक्षता के संबंध है ज्ञान स्वयं ज्ञानते ज्ञान में तो स्वेत्व स्वीकारेण अतिरिक्त प्रमाण निरपेक्षता ब्रमात्म ज्ञान से सिद्धत्न अभियेयवात्मा उस विषय का ज्ञान सिद्ध है उसका विधान करने की आवश्यकता नहीं फलितम तस् अविद्या अध्यारोपण निराकरण मात्र ब्राह्मणी कर्तव्यम न तो ब्रह्म ज्ञान यत्न अत्यंत प्रसिद्ध ये स्पष्ट भगवान भाष्यकार यहां कहते ब्रह्म ज्ञान के लिए यत्न करना नहीं अत्यंत प्रसिद्ध है क्या करना है अविद्या अध्यारोपण निराकरण मात्र ब्राह्मणी कर्तव्य अविद्या अध्यारोपण होता है देहादि अविद्या आरोपण होता है अविद्या से जो आरोप होता है उसका निराकरण करना उसका निराकरण करना देह इंद्रिया जितने दृश्य है ज्ञ है है मैं नहीं हूँ दृश्य का निराकरण करते जाए जो दृश्य मंत्र जितने गेय है वो जड़ है अ, अपने से भिन्न है परिचिन्न है उसका निराकरण करते जाओ गे का निराकरण करने पर, का। निसेद निसेद पर सब का निराकरण हो जाएगा निषेध जयता हो ये गतिशेंद्र मुखी में कहा निषेध शेष है निषेध करने पर जिसका निषेध सबका हो गया और जो निषेध करने के लिए कुछ बचा ही नहीं केवल निषेध करने वाला ही बच गया निषेध शेष वही अशेष है वही अद्वितीय ब्रम है सबका निषेध की अवधि सबका निषेध कर दिया और कुछ नहीं रहा तो निषेध के साक्षी बच गया सब के निषेद के साक्षी निषेध का अधिष्ठान अधिष्टानीय का निराकरण ही करना है यही करना है प्रयत्न करना है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अत्यंत प्रसिद्ध सब को ज्ञान अहम आत्मज्ञान है ही ठीक यत्न भावना किसने कहा न यत्न ब्रह्म ज्ञान में कोई यत्न नहीं करना भावना उसकी भावना करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं और तो अन्नात्म निराकरण करते करते कर दिया तो अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान सिद्ध है ब्रह्मणस्थ ज्ञान से अत्यंत प्रसिद्ध स्थित कथम ब्रह्म अन्था तथा लौकिकाण्त्र आहत ब्रह्म पहले निष्ठा के लिए निष्ठा कैसे जैसे ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान कैसे जैसे ब्रह्म ऐसे कह करके अच्छा असिद्ध ब्रह्म अच्छे असिद्ध ब्रह्म ज्ञान ये कह ब्रह्मकान नतः कहा अभी कहा ब्रह्म ज्ञान प्रसिद्ध ब्रह्म भी प्रसिद्ध है प्रसिद्ध ब्रह्मण्वज्ञान से तो अत्यंत प्रसिद्ध से यदि ब्रह्म प्रसिदे सत्यम ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी शोक प्रसिद्ध है ब्रह्मणे अथ लौकिका न लोक में अन्था ज्ञाक होता है मनुष्य देहो मनुष्य अ्ञाक होता है ये अच्छा अविद्ये कल्पित नाम रूप अविद्याम विशेषाकार अपकारापहृत पा, बुद्धिवाद अत्यंत तो प्रसिद्ध स्वेय आसन्नतरम आत्मभूतम असिद्ध दुर्वेयम अतिदूरम अन्नद प्रतिभाति अवेकिन अवेको ऐसे भान होता है अविद्याम विशेषाकार अपहृत बुद्धिवाद अविद्या से कल्पित नाम रुप। नाम जितने विशेषाकार अविद्या त्मा निर्विशे थे निर्विशेष आत्मा में जितने विशेषाकार नाम रूपाधित हुए कल्पित है वो तो विशेषाकार का ज्ञान होता है विशेष आकार से अपहरता बुद्धि बुद्धि अपहरित होगी बुद्धि उसमें विशेषाकार दिखती है नाम रूपाधि नाम रूपाधि देखते देखते, देखते बुद्धि नाम रूपाधि विशेष आकार से अपहरित होगी बुद्धि को अपहरण बुद्धि का अपहरण होता था विशेषाकार के द्वारा जिनकी बुद्धि न अभी नाम रूपादि विशेषा है ऐसे बुद्धि वाले क्या करते हैं अत्यंत प्रसिद्धम आत्मा तत्व तो अत्यंत प्रसिद्ध होने पर भी शुभ जम अपना स्वरूप प्रमाण की आवश्यकता नहीं यह साक्षात अपरक्षवरूपण के बना आसन्न करम जितने से वो आसन्न है समीप उससे भी ये समीप क्योंकि जो कोई समीप अपनी सिद्धि न है उसकी अपेक्षा अपना स्वरूप और समीप है अपना स्वरूप है उससे अतिरिक्त कोई और समय पर नहीं हो सका आसन्न करम आत्मभूतम ब्रह्म अपना स्वरूप ही होने पर भी बुद्धि अपहृत हो गयी अभिवेकियों के इसलिए क्या मानते हैं अप्रसिद्धम ब्रह्मात्मा अप्रसिद्ध है दुर्विज्ञम बड़ा कठिन है इसका ज्ञान होना अति दूरम मानते दूरा सुधूरे अभिवेकी के लिए अंतिक है ये देह के अंदर अपने स्वरूप है अपना स्वरूप होने पर दूरा ताके अति दूरम अन्य अपना स्वरूप होने पर अन्य दीव अन्य धान जैसे प्रतिभा से अभी प्रतिभा जैसे धान होता है ब्रह्म दुर्विज्ञ है अति दूर है अन्य जे अन्य है जैसे सबको लगता है ये क्यों ब्रह्म नहीं होगा ऐसा संक्रांति कहते है बाह्याकार बाह्या निवृत बुद्धिना लब्ध गुरुआत्म नाथ परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविजय सासन्नतर ब्र्माकार बाह्या बुद्धि जिनकी बुद्धि बाह्य आकार से निवृत्त होगी जिनकी बुद्धि बाह्य आकार नाम बाह्य है आत्मा से भिन्न है आकार है नाम जा भी जा उसमें ही बुद्धि दौड़ती परुद्धि का स्वभाव बाहर, बाहर है, है। के विषय को जाते आत्मस्वरूप स्वरूप आकार रहित नाम रूपादी जितने बुद्धि दौड़ती है बुद्धि उससे निवृत जीन की हो गयी बाह आकार से निवृत जीन की बुद्धि हो गयी तब तो लब गुरु आत्म प्रसाद आना गुरु अब आत्म लब्ध गुरु आत्मा परमात्मा गुरु के प्रसाद कृपा से जिनको प्राप्त हुआ लब्ध गुरु आत्म प्रसाद यही जिनको प्राप्त हुआ उनके लिए विवेकी है बाह्याकार से निवृत्त है गुरु आत्म प्रसाद प्राप्त हुआ न परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेम शासन न कर्म इसे बढ़कर कोई सुख भी नहीं अत्यंत प्रसिद्ध कोई दूसरा ही नहीं ये तो अपना स्वरूप है स्वरूप से भिन्न के लिए प्रमाण की आवश्यकता इसमें प्रमाणी की आवश्यकता नहीं विज्ञ सर विज्ञा अन्न विज्ञ कले प्राणी की आवश्यकता सहकारि कारण साधन की आवश्यकता इससे बढ़कर आसन तर भी समीपत तर भी नहीं गुरु गुरु क्या है, गुरुप्रसाद गुरुप्रसाद किया गुरुशुश्रषया कोषित बुद्धेर आचार्य करूणा तत्व बुद्ध्यता निरवद्रव अह ये गुरु प्रसाद गुरु की के की प्रतिभाषा के द्वारा त्वचित बुद्धि त्वचिता बुद्धि में प्रसन्नता हुई करुणा अतिरिक्त आदिरिक तो करुणा से सप्तम बुद्धिता इसे निरवग्रह अनुग्रह निर्बाघ अनुग्रह स्वाभाविक ज्ञान हो जाए ये होता है गुरु प्रसाद आत्म प्रसाद क्या है आत्म प्रसाद में कहीं परमात्मा कृपा करते कहीं का अलग है यहाँ तो अधिगत पद वाक्य तात्पर्य से सौत आत्मनो मनस्व विषय व्याप प्रत्यता तत्प्राबण्यों की देव्य आत्म प्रसाद कर स्वच्छता है परमात्मा अनुग्रह कारण अलग है यहाँ जो जीव आत्म प्रसाद आत्म प्रसाद कार्य किया अधिगत पद शक्ति वाक्य तात्पर्य से पद के शक्ति वाक्य का तात्पर्य जिसको ज्ञान आते है अधिगतम पदशक्ति वाक्य तात्पर्य ये न? शक्ति पदशक्ति वाक्य तात्पर्य में पदशक्ति वाक्य तात्पर्य अधिकते पदशक्ति वाक्य तात्पर्य यह न पद की शक्ति वाक्य का तात्पर्य जिससे को तो ज्ञाते पद की शक्ति ज्ञान नहीं तो शाब्द बोध नहीं होगा और वाक्य का तात्पर्य ज्ञान चाहिए शक्ति कौन पद का लक्ष्यार्थ क्या है तत्पद तो तो तो तो तो तो तो तो का लक्ष्यार्थ क्या है ये भी समझे वाक्य का तात्पर्य समझिए यह समझे नु पर लक्षणादि करके शाब्द बोध होता है सहुक्त युक्त अनुसंधान आर्थिक अनुकूल युक्ति का अनुसंधान पहले श्रवण क्या श्रुति प्रतिपा अनुकूल का अनुसंधान करने से आत्म का अर्था मानस विषय व्यावृत्य विषय से व्यावृत्य हुआ तो मन निर्मल होता है विषय व्यावृत होने पर ही प्रत्येक एकाग्रता प्रत्येक आत्मा में एकाग्र होता है सतरावण ओर ही हमेशा प्रवण होता है उसकी ओर ढाबी उसकी ओर हमेशा मन रहता है वही होता है आत्म प्रसार विषय ष्ट करके आत्म केवरेश आत्मज्ञान से आत्मद्वार प्रसिद्ध वाक्योपक्रम प्रमाणय आत्म्द्ध होने आत्मद्वार आत्म प्रसिद्ध आत्मज्ञान बाकी के कहा था उपक्रम का उपम्त नक्षम धर्म कर्तुखा धर्मयुते हैं निराकार नहीं कश्मीन बुद्धि अप्रवृत्ति है सम्य ज्ञाननिष्ठा निष्ठा न सुपाद्या इसे मतवी जिसके मतव उत्थान करते क्या आत्मा तो निराकार है निराकार होने से तस्वीन बुद्धि अप्रवृत्ति उसमें बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं होगी आत्मा के कैसे बहुत सुलभ बुद्धि वाले क्या आत्मा का चिंतन क्या चिंतन करेंगे उसका कोई आकार नहीं कुछ नहीं क्या चिंतन करेंगे कोई गुणा नहीं आकार नहीं फिर क्या चिंतन करेंगे उसमें बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती तो सम्य ज्ञान निष्ठा न सुसंपाद्य ज्ञान निष्ठा संपाद्य संपादन तो सम्पादन सम्पाद करना बड़ा कठिन संभव नहीं है ये मतलब करते वाचे में केचित तू पंडित मन्या निराकार आत्मवस्तु न उपैत बुद्धि अतो दुस्साध्या सम्य ज्ञान निष्ठा ये आहु के चित आहु पंडित अपने को पंडित मान्य वाले तो यह संभव ही नहीं सम्य ज्ञान निष्ठा दुस्साध्य ज्ञान हो नहीं सकता निराकारत्वाद आत्मवस्तु आत्म का कोई आकार नहीं जो तो कोई आकार नहीं बुद्धि न उतती बुद्धि उसको प्राप्त नहीं करती पहुंच नहीं अतः बुद्धि उसको विषय नहीं करती बुद्धि का विषय नहीं होगा निराकार वस्तु अतः तो जब विषय नहीं हुआ उसका ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ज्ञान निष्ठा कैसे सिद्ध करेंगे ज्ञान पहले होते तो उसकी निष्ठा पक्का पक्का करने दुस्ध्या सम्य ज्ञान निष्ठा समय ज्ञान में निष्ठा दुस्साध्या ऐसे कहोते हैं ठीक बहिर्मुखा नाम अंतर्मुखा नाम्यध्याय अंगीकर सिद्धांत निष्ठा बहिर्मुखा अंतर्मुखा नाम बहिर्मुख के लिए ब्रह्म ज्ञान अनुष्ठा दुषंपाध्याय कहेंगे आद्य अनुद्ध अंगीकर थी ठीक है बात है जो बहिर्मुख है उनके तो कठिन है सत्यम सत्य ठीक है एवं गुरु प्रसादर, गुरु संप्रदाय रहिताना गुरुसंप्रदायरिता वेदांताना अत्यंत बहिर्वषाशक्तबुद्धि सम्यक प्रमाण स्वकृत सामना एवं एसाई थी कि सम्य ज्ञानी सूसा दिया परंपरा उपदे से उपदेश संप्रदाय से आचार आचार्यवान पुरुष वेद आचार्य से परंपरा से प्राप्त तो होता है तो ज्ञान होता है गुरु संप्रदाय रही था ना अपने आप कुछ पढ़ करके कुछ समझ करके अपने चिंतन करते है ज्ञान नहीं हो सकता अशुत वेदांताना वेदांत तो सब नहीं किया परंपरा से परंपरा से नहीं करके अपने कुछ पढ़े तो ज्ञान क्या हो अत्यंत बहिर्षय आशक्त बुझना और बहिर्वषय में अत्यंत आसक्ति सामान्य थोड़ी आसक्ति रहती है तो कड़ी रहते हैं उसको धीरे धीरे हटाना पड़ता है अत्यंत जो आसक्त तो बुद्धि है उनको श्रवण ही नहीं कर पाएंगे मनन क्या करेंगे ज्ञान कैसे होगा और समय प्रमाण समान प्रमाण में जो श्रम नहीं किया प्रमाण में श्रम करना पड़ता है श्रुति प्रमाण यन है अनुमान आदि उसमें श्रम करने पर श्रवण मनन करने पर ही ज्ञान होगा और नहीं सम किया है तो ज्ञान नहीं हो सकता है ठीक है नहीं पूर्व पुर विशेषण उत्तरोत्तर विशेषण हेतु तो नहीं विशेषण उत्तर के हेतु गुरु संप्रदाय रहता ये विशेषण हेतुए है अशोक गुरु संप्रदाय रहित है वेदांत श्रवण कैसे होगा जब गुरु कृपा प्राप्त हो, हो तो वेदांत श्रवण करेंगे नहीं तो वेदांत श्रवण होगा अच्छा वेदांत श्रवण जो नहीं किया अत्यंत बहिविश्वास होते बुद्धि ना बहिर्शे होते ही वेदांत श्रवण करने पर धीरे धीरे आत्मविषय चिंतन होता है मानव बाहर विषय से हटता है उसके नहीं हो तो बहिर्षय आ सकते है तो सम्यक प्रमाण कैसे होगा उत्तर उत्तर का हेतु पूर्व पूर्व है उत्तर उत्तर विशेषण हेतु समय योजना द्वितीय विषय और अंतर्मुखों के लिए कहेंगे उनके लिए नहीं तद विपरीता नंतु लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वेत वस्तु शब्द बुद्धि नितराम सुन आत्मचैतन्य व्यतिरिकाण वस्तुंतर से अनुपलब्ध उनसे व्यतिरित जो गुरु संप्रदाय युक्त है वेदांत श्रवण क्या है बाहरी विषय से मन हट गया सम्यक प्रमाण जो करते हैं प्रमाण में सम्यक श्रम करते है तो लौकिक ग्राह्य ग्राहक द्वेत वस्तु शब्दबुद्धि निरां जो सम्पाद्य लोक ग्राह्य ग्राहक द्वैत वस्तु ही नाम रूपादि विषय ज्ञान नाम रूपादि विषय में बुद्धि करना उनके लिए कठिन है जो वेदांत श्रवण करते विचार करते हैं उनको बाह्य राजनीति लोक ग्राह्य ग्राह्य के द्वेत वस्तु में सद्बुद्धि नितान्त संपादक ये द्वेत वस्तु में सद्बुद्धि ये वास्तव है इसे बुद्धि संपादन करना उनके लिए कठिन है बाह्य विषय में उनके बुद्धि प्रभुत्व तो होती ही नहीं आत्मचैतन्य व्यतिरिकरण वस्तुअंतर से अनुपलब्ध है उस वस्तु की उपलब्धि नहीं सर्वं खल ब्रह्म ब्रह्मे व आत्मेव इधम वास्देव सर्वम आत्मा सात कुछ है ही नहीं तो वस्तंत्र विषय का ग्रहण ही नहीं होता है निका अद्व्य निष्ठा नाम द्वैत विषय सम्यक अतिशय दुस्संपाद्य हेतु न जो अद्वैतनिष्ठ है द्वैत विषय में सम्यक बुद्धि अत्यंत दुस्संपाद्य है विषय बुद्धि उनको होती ही नहीं क्यूंकि आत्मचैतन व्यतिरेक वस्तुंत्र सद्यक्ष वस्तुअास्व कथम आशंक्य आत्म से भिन्न कोई वस्तु अंतर है ही नहीं कैसे वस्तुअ के कहते यथा सेत एव नान्यतावचान ये कहा है आत्मा आत्मस नहीं है पहले कहा है वास्देव सर्विता अद्यतन वस्तु देश आविद्यक नात्तिकम तथा विषव त्याय तो ये ये ये से अद्य वास्तव्य दैत अच्छी दैते प्राप्ति से नहीं होगा तथा तो उत्तर तो हमने कहा तप्तत्र अध्याय सेन्न अभ्याय में भिन्न स्थान में कहा अंत अद्यदर्शीनावे नदुद्दि भगवत सन्मति नो अदेतदी वेत में उनकी सदबुद्धि नहीं होती ये भगवान को उत्तम चगवता भगवानी कहा जागृत भूतानी सहनिशा सा पश्च्य तो मुने भूत जिसमें जागते है, जागते है।, देखते रहते है। उसको सत्य मानते है। सानी सा निशा पश्च्य तो मुने आत्मा साक्षा करने वाले मुनि उसके लिए निशा अज्ञान ये प्रपंच का ज्ञान उनको होता है न। ही नहीं ब्रह्म से बिना परम निराकृत प्रकृतम उपसहरण आत्मनो निराकार ज्ञानस्य ज्ञान से तदालंबन से कि कारण आशंका है यदि के उसका निराकरण करके प्रकृति का संक हुए आत्मनो निराकार ज्ञानस्य ज्ञान से तदालंबन से कि कारण आत्मा निराकार ज्ञान पर उसका आलम्बन विषय करेगा इसमें कारण का आशंका है तस्याकार भेदबुद्दि आत्मस्वरूप आलंबने कारण आत्मस्वरूप को आलंबन करने के लिए बुद्धि आत्मस्वरूप का आलंबन करे आत्मा, आत्मा निरा कर तो निराकार है तो ज्ञान आत्मा को आलंबन कैसे करेगा आत्मा निराकार आत्मा को आलंबन आश्चर्य करेगी बुद्धि आश्चर्य कैसे करेगा आत्मा को तो उसका कारण क्या है हेतु क्या है बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति ही कारण है बाह्याकार भेद बुद्धि है बुद्धि भेद बुद्धि की निवृति रे आत्मस्वरूप का आलंबन है कारण है आत्म को विषय करने में कारण बाह्य भेद बुद्धि निवृत्ति नाम रूपाधि जितने है बाह्य दृश्य अपन से भिन्न देश उसी की बुद्धि होती है उसी की निवृति करना जो दृश्य है ज्ञ है जो ज्ञ है वो आत्मा से भिन्न है अनात्मा है उसकी बुद्धि की निवृत्ति करनी है कुछ भी चिंतन होता है कुछ मन में आता है कुछ भी दृश्य कुछ भी शब्द वो ज्ञ है है निश्चा ध्यान करते समय बजते समय कुछ रूप दिखते हैं, कोई, है, कोई शब्द सुनता है कोई आलोक को दिखता है उसमें मस्त हो जाते हैं वो समीक्षा है कुछ सुनाए पड़े कुछ दिखाई पड़े जितने समीक्षा है जो दिखने दिखाई देता है सुनाई पड़ता है ज्ञा है समीक्षा तो है भी द्वैत विषय के अंतर्गत तो उससे बुद्धि हट जानी चाहिए सब को छोड़ दे कुछ भी चिंता नहीं हो कुछ भी ग्राह नहीं तो निवृत्ति ही होने से आत्म विषय में बुद्धि आश्रित हो जाती है आलम्बन है यही आत्मस्वरूप आलम्बन में कारण हो गया बाह्यकर भेद निवृत्तिर यही कारण नत्मा कथित समय ग्रियासाध्य चेत तथा हे उपाधेय अनेत्रकोटिवेशा स्वर्गागत क्रियासाध्य असीधत्म त्मा कथनचित सम्य ज्ञान क्रिया साध्य से समय ज्ञानात्मक क्रिया से साध्य आत्मा मानेगी उपाधेय अन्य तरह कूटिम के साथ जो क्रिया साध्य वस्तु है कोई हेय कोई उपाधेय कोई चार्य होता है कोई ग्राह्य होता है आत्मा जी सम्य क्रिया से साध्य समय ज्ञानात्मक क्रिया है अंतग्रण की क्रिया उसे साध्य आत्मा हो तो हेय होगा नहीं तो उपाधेय होगा इसे अन्य तरह कुटिम प्रवेश होगा होने से क्या होगा प्राप्त स्वर्ग आदिवत क्रिया साध्य असिधत्म जैसे स्वर्ग आदि क्रिया साध्य होने से ऐसे आत्मा भी हो जाएगा आत्मा क्रिया साध्य हुआ क्योंकि ज्ञान साध्य हुआ होने से जैसे स्वर्ग आदि असिद्ध है स्वर्ग आदि अभी असिद्ध नहीं है यज्ञ आदि कर्म करेंगे तो मन ने कहा स्वर्ग मिलेगा ठीक इस प्रकार जैसे स्वर्ग आदि क्रियासाध्य याग आदि क्रियासाध्य स्वर्ग आदि अभी असिद्ध है ऐसा आत्मा यदि समय ज्ञान रूप क्रिया है तो अभी असिद्ध होगा आत्मा अप्रसिद्ध अभी सिद्धा नहीं अपना स्वर्व प्रसिद्ध नहीं या पत्या ऐसा संक्रांत सिद्धांत ले नहीं, आत्मा नाम कस्यचित कदाचित अप्रसिद्ध प्राप्य है, है, है, है, है? उपाधि आत्मा किसके लिए अप्रसिद्ध है प्राप्त है हेय है त्याज्य उपाधेय ऐसा नहीं किसके लिए अप्रसिद्ध नहीं अपना स्वरूप सर्व को प्रसिद्ध है और अप्रसिद्ध नहीं प्राप्त आत्मा को प्राप्त करना किसके द्वारा समय ज्ञान से आत्मा को प्राप्त करना नहीं समय ज्ञान से तो प्राप्त आत्मा में अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति आत्मा से प्राप्त नित्य हेय अपना स्वरूप हेय कहाँ होगा हेय उपादेश उपादेश दोनों नहीं अपना स्वरूप भिन्न ही अपने से भिन्न हेय त्याज्य होता है अथा ग्राह्य होता है अपना स्वरूप विधि सां अन्य हे उपादेश रहते अन्न हे उपादेयता आत्मता प्रसिद्धवादनात्मत्स उदयोगा तो न क्रिया सद्याय आत्मस्वरूप प्रसिद्ध है अपना स्वरूप अप्रसिद्ध के प्राप्त अनात्मत हे उपादेय तयोग तो अना आत्मा से भिन्न है तो हेयता उपादेयता है अनात्मत अनात्मन इव त आत्मन हे उपादेय तयोगा आत्मा में उपादेय तो है, आत्मा भिन्न है हेय उपादेय होता है किंतु आत्मा में न हेत्व न तो उपादेय तो दोनों नहीं होता है उपादेय हे उपादेयगा इसलिए न क्रियासाध्यता पूर्व कृष्ण ने कहा आत्मा क्रिया साध्य सम्य ज्ञात्म क्रियासाध्य ओह ज्ञान क्रियासाध्य नहीं क्रिया से तो ज्ञान क्रिया से अज्ञानिक निवृत्ति आत्मन तो निसीद है आत्मन चेद क्रियाम असिद सर्व सदावप्रवृत्म अभ्युद्रेसा आत्मा प्रयोग अर्थीन अभाव स्वास्थ्य अप्रमाणिक सिद्धांत आत्म रूप से क्रियामसीधत्व क्रिया के बिना क्रिया के बिना समय ज्ञाप्रिया आत्म असीधमाने क्रिया क्रिया के बिना आत्मजुदासीध्धमाने सर्व प्रवृत्ति जितने प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति नहीं होगी प्रवृत्ति क्या हो किस लिए होती अभ्य निशेषार्थना अभ्य स्वर्ग आदि के लिए निशेष मुख्य के लिए जितने प्रवृत्ति है आत्मा यदि पहले अप्रसिद्ध है ज्ञान के बिना अगर आत्मा है ही नहीं तो प्रवृत्ति अपना अर्थ कैसे आत्मा पहले यदि अप्रसिद्ध है तो अपना के लिए प्रवृति कैसे होगी आत्मा अप्रसिद्ध है तो सर्व प्रवृति नाम आत्मार्थ तो अयुगा आत्मार्थ तो अयुगा आत्मा के लिए प्रवृत्ति नहीं वक्त तो आत्मा के लिए सब प्रवृत्ति होती यदि आत्मा अप्रसिद्ध हो जाएगा तो आत्मार्थ तो अयुगा अर्थिन अभाव जो जिसके लिए प्रवृत्ति होती वो अर्थि होगी आत्मा आत्मा यदि नहीं है स्वार्थ तो अप्रमाणिकम फिर स्वार्थ अपने लिए आत्मा के लिए प्रवृति ये प्रमाणिकम नहीं होगा सर्व प्रवृति नाम चार्थ सिद्धांत कहते अप्रसिद्धि ही तस्मि आत्मनी अस्वार सर्वप्रवृत्ते है व्यर्थ प्रसिद्धेगा यदि आत्मा अप्रसिद्ध हो जाएगा जितने प्रवृत्ति सार्थ नहीं अपने लिए प्रवृति होती आत्मा के लिए प्रवृति होती है तो प्रवृति अस्वार्थ हो, हो जाएगी व्यर्थ हो जाएगी ठीक है प्रवृत्ति साधत्व देहादीना अन्यतम सार्थित साधर्थ्या प्रवृति तो सार्थ है क्योंकि अर्थी देहादि कोई होगा देह इंद्रिया मन बुद्धि कोई होगा अर्थी उसके लिए आत्म प्रवृत्ति होती देह के लिए इंद्रिय के लिए मन के लिए बुद्धि के लिए किसके लिए प्रवृत्ति हो जाएगी देहादि नाम अन्यतम से अर्थित है ना देहादि में से कोई एक अर्थी हो गया उसके लिए प्रवृत्ति हो जाएगी इसे आशंका करे कि कहते घटा आदि अचेतन से अर्थित होगा आत्मय अर्थी जिसके लिए प्रवृति होती वो चेतन है वो अर्थी घटादी अर्थ नहीं होते घटा की प्र... ले घटा बनाने के प्रवृति होता है घटा भी किस लिए घटा भी जला रण वो भी किस ले अंत तो में ले करके आत्मार्थन सुखार्थ सर्व सर्वभ सुखार्थ सर्व सर्वप्रवृत्ति सुख सुखार्वभूता नाम प्रवृति सबहूतों की प्रवृति सुखार्था है जितने प्रवृत्ति है सब सुख के लिए आत्मा के लिए आत्म के लिए सब कुछ ही? चेतना के लिए ही जड़ के लिए नहीं अर्थित चेतना ही होगा जड़ ही नहीं होगा सुखार्था था सर्वूता मत सर्वा प्रभुत सुखा था सर्वता मत सर्वा प्रभुत सर्वा प्रभुत सुखार्था, सुखा था सुखा था सर्वूता मत सर्वा प्रभुत कहा गया सुख के लिए प्रवृति होती असुख भी के लिए नच नाच्य न सुख सुख नेहा अचेतना श्यदी जड़ अचेतन अचेतन की देहादि अचेतन अचेतन की नक्य नवृत्ती फायितया सुख दुखनतरा न साक्यम तक कि प्रवृत्ति तो कोई फल में ही अवसान होती है प्रवृति फल प्राप्त होने के लिए होती है तो फल तो सुख दुख अन्य तरह है सुख दुख और अन्य तरह अर्थात प्रवृति तो सुखों के लिए अर्थात दुखों के लिए न सार्थक आत्मा के लिए प्रवृत्ति नहीं सुख दुखों के लिए प्रवृति होती तो आत्माार्थ होगा ऐसा संक्रमण कन्ने कहते हैं सुखार्थम सुखम सुखों के लिए प्रवृति सुखद्रीचित के लिए सुख सुखों के लिए अर्थात दुख दुखों के लिए ऐसा नहीं है सुखार सम सुखम दुखार समा दुखम इतने न सुख के लिए सुख दुख के लिए दुख नहीं आत्मा के लिए ही सब कुछ ठीक है नाम सुख दुखी सर्व सार्थविधे अर्थित आत्मा सिद्ध ठीक है प्रभुति सुख दुख के लिए सुखारूताना सुखार सुखारिता सर्वभूतान मता सर्व प्रभु सुखार्वभूतान मता सर्व प्रभु सुख के लिए प्रवृति तो ठीक है सुख किसके लिए सुख दुख अर्थ सार्थक सुख सुख के लिए दुख दुख तो सा के, के लिए नहीं है इसलिए उसकी अर्थी वो जिसके लिए सुख चाहते वो अर्थी आत्मा आत्मा कि सर्वापेक्षा च यज्ञ सूत्र ब्रह्म सूत्र है सर्वापेक्षा न्याय आत्मा अवगत्यवसान सर्वव्यवहार जितने यज्ञादि कर्म है सर्व आत्मज्ञान के लिए सब आश्रम कर्म की अपेक्षा उसे ब्रह्मसूत्र विचार किया गया आत्मागत्य अवसार ना सर्वव्य आत्मा अवगति आत्म साक्षात्कार हो गया आत्ना आत्ना तो सर्व वैदिक व्यवहार शास्त्रीय व्यवहार लौके सब समाप्त तो हो गया न तो आत्मनि अप्रसिद्धि यज्ञादि व्यवहार से त्ञानार्थत्व तेना प्रसिद्ध आत्म प्रसिद्ध रह आत्मा यदि अप्रसिद्ध होगा तो यज्ञ आदि वैदिक कर्म व्यवहार आत्मज्ञान के लिए आत्मा ही अप्रसिद्ध है तो आत्मज्ञान के लिए यज्ञ आदि ये कैसे बनेगा सर्वापेक्षा यज्ञाधि सूची का सो तो यज्ञ वेदा बचन ब्राह्मण विधि यज्ञ न दान है न तपता यज्ञ दान तपादि सबू ज्ञान का साधन आत्मज्ञान का साधन है आत्मा यदि अप्रसिद्ध है तो फिर आत्मज्ञान के साधनों से यज्ञ आदि कैसे बनेगा तब ज्ञान अप्रसिद्ध होगा तो आत्मा यज्ञ आदि ज्ञान के लिए ऐसा नहीं हो सका क्या सिद्ध होता है तेन आत्म प्रसिद्ध इस में प्रसिद्ध इसका मानना पड़ेगा आत्म अवगति अवसान अर्थत्वा सर्व व्यवहार से जितने व्यवहार है ये ज्ञान कर्म है आश्रम कर्म है नीचा नीति का आत्मा अवगत तो अवसान अर्थत्वा आत्म अवगति आत्मज्ञान है अवसान अंत में आत्म साक्षात्कार के लिए ही सव्यवहार इसलिए आत्म प्रसिद्ध ही है अप्रसिद्ध नहीं है प्रश्न यथास्वे ठीक प्रसिद्धे प्रसिद्ध होने पर भी प्रमाण के द्वारा प्रसिद्ध होगा ये सिद्ध्यति तत् प्रमाणादय क्योंकि प्रमाण लक्षण प्रमाणा वस्तु प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती आत्मा प्रसिद्ध है घट प्रसिद्ध है प्रमाण के द्वारा चक्रदि प्रमाण से ग्रहण होता आत्मा प्रसिद्ध होने पर भी प्रमाण से प्रसिद्ध होगा क्योंकि प्रमाण से ही प्रसिद्ध होगा इस न्याय तथा तो हाथ में तस्थ यथा स्वदेह से परिचय न प्रमाणांतर अपेक्षा अपने परिदेह के ज्ञान के लिए प्रमाणांतर की आवश्यक नहीं मैं हूँ अथवा नहीं ऐसा संशय कभी नहीं होता अब देह है हाथ दिखता नहीं मेरे हाथ पैर है क्या नहीं ऐसा नहीं करता प्रमाणिक नहीं तो आत्मा न अंतरतम होता देह से आत्मा तद अगर प्रति न प्रमाणांतर उसके लिए अन्य प्रमाणिक आवश्यकता है ही नहीं उसके ज्ञान के लिए देह के ज्ञान के लिए प्रमाणिक आवश्यकता नहीं उसके अंतर तो मैं आत्मा उसमें आत्मज्ञान के लिए मैं हूँ अथा नहीं उसके लिए प्रमाण संतय भ्रम भी नहीं होता है न प्रमाणांतर अति आत्मज्ञान निष्ठा दिव्य के नाम सुप्रसिद्ध है इसके पिता आत्मज्ञान निष्ठा दिव्य प्रसिद्ध है पिता में मान मे आदि से सुठ आत्मा अवत्य अंतगम आ आत्म साक्षात्कार होने तक ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार आत्मज्ञान हो गया आगे प्रमाण प्रमेय व्यवहार ही नहीं आत्मज्ञान होने तक प्राग एवं प्रमाण प्रवृति है आत्म प्रसिद्ध रेस्ट प्रमाण प्रवृति के पहले ही आत्म प्रसिद्ध मानना पड़ेगा तभी प्रमाण की प्रवृति प्रमाणिकी प्रवृत्ति पैदा के पहले आत्मा की प्रसिद्धि माननी पड़ी ज्ञान हो जाने के बाद आगे प्रमाण प्रमे व्यवहार नहीं आत्मा आत्मावगतर एवं स्वाभाविक विवेक अवसान आरोप निवृतिया ज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्धा इसी प्रसंगति आत्मावगति ऐसे स्वाभाविक है दिद्या आधारित तो नाम रूप का निराकरण करने, करने से ही आत्मज्ञान स्वाभाविक है तो विवेकियों को आरोप निवृतिया ज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्धा है आरोप के निवृत्त से ज्ञान निष्ठा सुप्रसिद्ध है इसे प्रसारण करते हैं इसे आत्मज्ञान निष्ठा विवेकी नाम सुप्रसिद्ध सिद्ध ओ नि वर्ण ओर बृहस्पति